शंबरण शनोत्पर्य शन इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णु्रो शांति शांति शाति अध्याय के शिव संकल्प मंत्रों पर चर्चा कर रहे हैं ये प्रारंभिक छ मंत्र हैं और इन छह मंत्रों में प्रत्येक के अंत में तनमे मन शिव संकल्प ऐसा पद है इसमें मंत्र का ऋषि शिव संकल्प है और मंत्र का देवता मन है हमने पहले प्रथम मंत्र की चर्चा की और उसके बाद दूसरे मंत्र की चर्चा चल रही थी दूसरा मंत्र था यसो मनीषिणो यज कृणवती विदथु धीरा यदूव यक्षमत प्रजा तन शिव संकल्पमस्त तन में मन शिव संकल्पमस्तु ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे तो कैसा होवे उसकी चर्चा मंत्र के कुछ शब्दों में की गई है ये न मनीषिना मनीषिना मनीषिण अपस मनीषिण कर्मा कृणव जो विद्वान कर्मनिष्ठ हैं वो जिसके द्वारा इन मन कर्मों को करते हैं जिस मन के द्वारा विद्वान लोग कर्मों को करते हैं विद्थेशु जो हमारे कर्म हैं वो दोनों तरह के ज्ञान की प्राप्ति के और ज्ञान के प्रयोग के तो ज्ञान के प्रयोग के लिए भी हम जो कर्म कर रहे हैं वो भी ज्ञानपूर्वक होते हैं और ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो कर्म कर रहे हैं उनमें भी ज्ञान की आवश्यकता होती है तो विदथेशु इस शब्द का अर्थ युद्धेशु विज्ञानेशु विज्ञान के जानने के लिए या युद्ध जैसे व्यापार व्यवहार को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है मन की धीरा जो धीर लोग हैं उनका मन उनके आधीन होता है एक बहुत रोचक बात यहां ध्यान में आ सकती है धीर का मन से क्या संबंध है हमारे यहाँ धर्म में धीरता को पहला स्थान दिया है और जब धर्म के लक्षण मनु महाराज कहते हैं तो उन्होंने धृति क्षमा दमोस्ते यौचमेन्द्रियग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षण यदि विचार किया जाए तो केवल धैर्य ही नहीं जितने भी दस के दस लक्षण हैं जो धर्म के वो मन से ही संबंधित हैं ये सारे लक्षण मन पर घटित होते हैं मन से क्रियान्वित होते हैं ये मन की परिस्थिति को ही बता रहे हैं वो कहते हैं कि धीरा जो धैर्य वाले हैं वे इस मन से काम ले सकते हैं तो मन का धीरता से क्या संबंध है वास्तव में धीरता कुछ भी नहीं मन की परिस्थिति है जब मन एक स्थान पर रहकर कार्य करता है तब वह धीर होता है धैर्य वाला होता है धीरता स्थिरता के लिए से आती है हमारा मन जब चंचल होता है जब रजोगुण में रहता है तब हम या तो भय से पीड़ित होते हैं या काम क्रोध लोभ से पीड़ित होते हैं इन परिस्थितियों में हम मन से वो काम नहीं ले सकते जो हमें सफलता दिलाए इसलिए कहा गया है कि जो मन जीता गया है अर्थात जो हमारे चलाए से चलता है हमारी इच्छा से चलता है वो मन हमें विजय दिलाता है और जब हम मन के अनुसार चलते हैं तो वो मन हमें पराजय की ओर ले जाता है तो यहाँ पर मन के लिए जो बात विशेषण के रूप में कही वो कही कि धीर लोग विद्वान लोग स्थिर मन वाले लोग इससे काम ले सकते मंत्र में जो आगे शब्द आया है ये नर्माण्यपसो मनीषिणो तो यज्ञ कृणवंति विदथेषु धीरा अगले मंत्र के भाग में मन की एक और विशेषता की बात कर रहा है यदूर्व यक्ष अंत प्रजा न प्रजानाम अंत अपूर्व यक्ष यक्ष शब्द जो है विशेष शक्तिमान विशेष ऊर्जावान विशेष ज्ञानवान ऐसे संदर्भ के लिए आता है मनुष्यों से ऊंची जो योनी है उसके लिए यक्ष शब्द का प्रयोग आता है बहुत बौद्धिक लोग हैं उनके लिए आता है तो कहते हैं कि ये मन जो है ना ये यक्ष है ये विशेष है तो और उसकी दूसरी विशेषता क्या है दूसरी बात क्या है यहां पर प्रजानाम नाम अंत प्रजा नाम बहुवचन है और प्रजा केवल मनुष्यों के लिए नहीं आता प्रजा शब्द जो है वो प्राणी मात्र के लिए आता है प्रजा प्रकृष्टा प्रकृष्ट जो उत्पत्ति है वो प्रजा है इस संसार में प्रजायते इति प्रजा जो उत्पन्न हो रही है वो प्रजा है तो वो मन जो है केवल मनुष्य का ही नहीं है क्योंकि मन तो प्रत्येक आत्मा से जुड़ा हुआ है और वो जीवात्मा मनुष्यों में है वैसे ही पशुओं में है पक्षियों में है कृमिकीट पतंग में है और उस आत्मा के साथ वैसा ही मन भी है और ये मन जो है आत्मा के साथ प्रत्येक है एक ही आत्मा के साथ एक मन है यदि एक आत्मा के साथ यदि एक मन ना हो तो इस मन के साथ एक परिस्थिति पैदा हो जाएगी यदि किसी का भी मन किसी के साथ लग जाए तो करेगा कोई ही और परिणाम किसी को भोगना पड़ेगा इसलिए ये मन जो है ये प्रत्येक के साथ है और हम ये सोचते हैं कि मन शायद अपनी इच्छा से जा सकता है या कर सकता है इसको हमने पिछली चर्चा में अच्छी तरह से देखा और समझा है कि मन साधन है और साधन सदा जड़ होते हैं एक मनुष्य किसी बड़े से बड़े साधन का क्यों ना उपयोग करता हो एक व्यक्ति हवाई जहाज चला रहा है रेल चला रहा है मोटर चला रहा है या साइकिल चला रहा है कुछ भी क्यों ना चला रहा है जो चलाने वाला है वो चेतन है और जो चलने वाला है वो जड़ है इसलिए मन भले ही चेतन लगता हो लेकिन साधन होने के कारण करण होने के कारण जड़ है और जड़ अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा नहीं सकता इसलिए मन का कहीं जाना और आना माने तो वो आत्मा के सामर्थ्य के बिना संभव नहीं है आत्मा की इच्छा के बिना संभव जब आत्मा की इच्छा से मन जाएगा तो मन स्वतंत्र कैसे होगा मन स्वतंत्र नहीं है तो वो दूसरे के पास कैसे जा सकता है वो कितना भी दूर जा सकता है लेकिन आत्मा की इच्छा के बिना नहीं जाता आत्मा के कार्य के बिना नहीं जाता आत्मा अपने कार्य कराने के लिए उसे भेजता है। और वो उस कार्य को करता हुआ जानता हुआ वापस आता है तो वो एक है जड़ है आत्मा के द्वारा निर्देशित है तो इसलिए यहां पर एक शब्द का उपयोग किया है कि वो मन जो है यक्षम अंत प्रजाना वो यक्ष है वो एक है वो प्रजाओं के अंदर है तो इससे दो बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं कि वो अंतकरण है साधन है अंदर का है और दूसरा वो सबके पास है सबके पास होने पर भी एक नहीं है जैसे हर शरीर में आत्मा है किंतु सब आत्मा मिलकर एक नहीं है एक जैसा होना और एक होना इसमें अंतर है एक जैसी चीजें तो एक कारखाने में हजारों लाखों बनती हैं। वो एक जैसी होने पर एक नहीं होती तो वैसे ही अनेक आत्माओं के पास जो मन है वो एक जैसा तो है किंतु एक नहीं है कर्ता भिन्न भिन्न हैं इसलिए कर्ताओं के जो साधन हैं वो भी भिन्न भिन्न हैं इसलिए हर एक के पास अपनी अपनी इंद्रियां हैं तो हर एक के पास अपना अपना मन होगा हरेक को अलग अलग हाथों से काम करना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग पैरों से चलना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग मस्तिष्क से सोचना पड़ रहा है तो जैसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग बाह्य कारण हैं, तो फिर सबका एक करण कैसे हो सकता है क्योंकि जो मन की विशेषता बताई थी वो थी एक समय में एक ही काम करता है और हम देखते हैं हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति एक समय में अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं यदि एक ही मन होता तो सब एक जैसा ही करते हुए पाए जाते एक जैसा ही करते हुए देखे जाते किंतु ऐसा नहीं होता है कोई व्यक्ति दौड़ रहा है कोई बैठा है कोई चल रहा है कोई सो रहा है तो ये जो सारी परिस्थिति है ये बता रही है कि जैसे बाहर सबके के कर्ण अलग अलग हैं वैसे सबका अंतकरण भी अलग अलग है पृथक पृथक है क्योंकि अंतकरण हमको जहाँ कर्म करने में सहायक होता है वहाँ किए हुए जो कर्म हैं उनका संग्रह भी हमारे पास ही होता है जिनका फल मिलना है उसको भी हमारे पास ही होता है यदि किया हुआ काम हमारे पास नहीं होगा तो किए हुए काम का फल किसी हमारे पास कैसे आ जाएगा तो किए हुए काम का फल क्योंकि हमको मिलता है इससे ये सिद्ध है कि जो किए हुए काम का संस्कार है बीज है कर्माशय है वो भी हमारे पास ही होता है हमारा ही होता है उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं होता दूसरे से वो अलग होता है ये दूसरों से जब संबंध की बात करते हैं तो एक जगह जाकर आती है कहाँ आती है वो तब आती है हमने जैसा पीछे देखा कि जो सूक्ष्म शरीर था उसमें हमारी जो अवस्था थी तीसरी उस समय हमारा मन जो है विभू और व्यापक था वो स्थिति रचना की दृष्टि से है अर्थात मन जिस तत्व से बना है वो तत्व सबका एक है इसलिए जब हम अपने को उस धरातल पर ले जाते हैं तब उस तत्व की एकता के कारण हम दूसरे के मन के भावों को समझते हैं पकड़ते हैं जानते हैं इसलिए ऐसा लगता है कि जैसा एक मन दूसरे के मन को जानता है दूसरे के मन को पहचानता है तो इस दृष्टि से यहाँ जो शब्द प्रयोग किए गए तो वो ये कहता है ये न कर्मापसो मनीषिणो यज्ञ कृणवंति विदथेषु धीरा यद अपूर्व यक्षम अंत प्रजान तो यद अपूर्वम यक्षम अंत प्रजाना तो सब मनुष्यों प्राणियों के अंदर यह अपूर्व कार्य करने का जो साधन है वो हमारे अंदर है सबके अंदर है और इसलिए सभी लोग उस साधन से ही काम करते उस साधन से काम करते हैं इसलिए सभी पहाड़ अंदर के काम कर पाते हैं तो अंत प्रजाना अर्थात जैसा अंतकरण हमारे अंदर है वैसा ही अंतकरण दूसरे प्राणियों में भी है उसकी क्षमता उनके शरीरों के अनुसार होती है जैसे बिजली कितनी भी होती है लेकिन आपने उसका इंजन जितने हॉर्स पावर का अश्वशक्ति का बनाया होता है वैसा ही काम करता है तो वही स्थिति हमारे मन की भी है हमारा मन भी उसी तरह से जिस तरह का शरीर उसे मिलता है जिस तरह के साधन उससे काम करता है